अभी भावदी का किया था ए नव नवजोग मंत्री जी माया क्या चीज है कैसे समझे इस विषय में कल चर्चा हुआ था हमसे कुछ सेवा नहीं हो पाया इसी बात का दुख है तीसरा तीय स्क बता रहे गिर राजा श्री राजो बाच पर विष्णु माइनम उदी तुम इच्छा मगवंत भुगंत नाम जो, जो माया क्या चीज है हम लोगों का सामने ये कीपा करके आप बताओ जो ये परमेश्वर पर अखिलेश्वर भगवान है इसके माया का प्रभाव इसका प्रभाव ऐसा है जिसके द्वारा बड़े बड़े सब शिव शंकर शंकर भगवान ब्रह्मा सबका मोह प्राप्त हो जाता उसको भी मोह में डाल देते हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण देखो भगवान श्री कृष्ण जब जब, जब आ, आ, एक पूरा एक साल तक जब गौ बछरा बन के गो जितना सारे ग्वाल वाल बन के जो अब सेवा किए दाऊजी महाराज जो है साक्षात भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह उनको भी पता नहीं चला ये कौन है बाद में ठाकुर जी दिखा दिया कि ये साक्षात कृष्ण है बलदाव जी देखे सॉरी एक साल तक वल्लाभ महाराज खबर नहीं चला वल्लाभ महाराज सोच नहीं मैंने समझ नहीं पाए कि ये सारे जो ग्वाल वाल हैं जितना सारे, सारे है, ये सारे बाछरा है सब ये स्वयं कृष्ण बन के खेला कर रहा है इसीलिए ये इस श्लोक को लिखा क्योंकि कृष्णों का इच्छा शक्ति है भगवान का इच्छा शक्ति है इसीलिए ठाकुर जी अगर चाहे तो किसी को दर्शन दे किसी को मुँह में डाल दे ठाकुर जी कर सकता ठाकुर जी का प्रभाव है भगवान से कृष्ण की इच्छा शक्ति है बाकी सब बल्लाभ जी का है तो परवस परवसो विष्णु माइनमोपि मोहिनीम मायाम विद्युत इच्छा मो भगवंत हो ना हमारा सामने कीपा करके माया क्या चीज है कीपा करके बताओ ज़्यादा व्याख्या करने का भी समय नहीं है समय भी हो चुका जाने का भी समय है इस समय में संक्षिप में ये बता रहे हैं कि भक्ति बिनो ठाकुर जी ने जो बताया था जो माया क्या चीज़ है इसका बारे में आपका ध्यान है भगवान का अंतरंगा शक्ति वही है वास्तव अंतरंगा शक्ति शक्ति भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है इंटरनल प्रोटेंसी उसका बाहर बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है वास्तव वो शक्ति नहीं रहने से ये शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं उसका नाम माया भगवान का अंतरंग शक्ति है शक्ति उस शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है वो शक्ति नहीं, नहीं, नहीं रहने से ये जो प्रभाव जो माया है जो शक्ति है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं उसका नाम है माया ये है जड़ जगत का माया का व्याख्या वास्तविक माया बोलने से जोग माया महामाया दोनों समझना चाहिए क्योंकि एक व्याख्या होने से होगा नहीं ये तो जड़ जगत का जो जितना सारे जीव हैं उनको मोह में डालने वाला और जो महामाया ये सब है और जो जोग माया है जोग माया क्या करते हैं जितना सारे जितना सारे जीव हैं जो जो इनमें से कोई अगर भजन करे भजन करते करते बार एकदम उस समय जोग माया का जोग माया का काम है ठाकुर जी के साथ उसको संयोग करा दे जोग माया का काम जो है महामाया का काम जस्ट बी ऑपोजिट महामाया जो करता है जो क्रिया कर्म महामाया का वो जोग माया का जस्ट अपोजिट जोगमाया जोड़ देते महामाया बिछड़ देते माया में माया में गिरो माया का काम करो और भोगो दुनिया का चीज ऐसा करो तो इधर जो है राजा जो पूछा जो जथितम ऐश्वरी मायाम है दुस्तरा कृतात्म भी तरंत स्थूल धियो महर्षो इदम माया का बारे में थोड़ा व्याख्या किया हमने तो भक्तिमय ठाकुर का व्याख्या ही बोल दिया उतना टाइम नहीं है जो भी है उसके बाद बोले तो इसके बाद इसका उत्तर दिया कौन कबीर हो भी बोला इसका उत्तर दिया अंतरिक्षो बोला कबिर होबी दोनों बाता दिया काल आज अंतरिक्ष का बात आया अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष बोलने का बाद उत्तर दिया माया क्या माया क्या चीज है उसके बाद जब राजा जी ने प्रश्न किया परीक्षित महाराज जी जो जथितम ऐश्वरी माया ईश्वरी माया को कैसे हम पार करें दुष्तरा अकृतात्म भी है तरंत अंज बहुत अनायास पार हो जाए माया हम लोग तो मोटा बुद्धि वाले है ना स्थूलो धियो स्थूलो धियो मोटा बुद्धि वाले हे महर्षो ईदे महर्षि सुखदेव गोस्वामी इसका बारे में गए, नहीं। <coughs> ये ये ये नहीं जो जो है ये जो निमी महाराज महाराज स्थलो दियो मार्शो ईदतम ये बताओ कि कैसे ये ऐश्वर्य दुरुन्त माया इसको इसका पार कैसे जाए पार कैसे पाए इसके बाद श्री पाम महाराज जी भी इस्लोक का सुंदर व्याख्या करते थे आ, हम क्या करे वो तो व्याख्या किया आपको मालूम है उसका ही में दो एक बात बता दे ज्यादा बताने का टाइम नहीं है मेन चीज पड़ा हुआ है प्रबुद्ध उचो कर्मान्या कर्मण्य आरभ कर्मा माना नाम दुख हत सुखा च पश्च्य पाक विपरिया मिथुन नाम ये बताया ये जो जग ये जो जगत में अभी जन्म लेने का बाद जो कर्मों का प्रेरणा है ऐसे तो जब जब अपराखित जगत में जाने के लिए गुरुजी का चरण में दिखा लिया उसमें जो प्रेरणा है उसका उस, उस उस जो वो जो प्रेरणा है उसको बोलता उस है प्रचोदया बोलता है गायत्री में ये प्रेरणा जो है प्रचोदयात ये प्रेरणा के द्वारा ठाकुर जी के पास जाने का रास्ता खुल जाता है और जो प्रेरणा जर जगत का आदमी समाज संसार में डूबने के लिए कर रहा है क्योंकि इच्छा हो रहा है संसार करे ये करे वो करे संसारी आदमी जो है वो है ये गुरुजी जो प्रेरणा देके के हमारा ठाकुर जी के पास ले जाने के लिए प्रेरणा दे किताबों प्रकाश कर ये कर वो कर पाठ कर ये प्रेरणा उसका जस विपरीत है क्योंकि ठाकुर जी और नतिरिक्त जैसे दुर्जोधन को प्रेरणा दे दे, दे दुर्जोधन जो बदमाशी कर रहा है इसमें भी ठाकुर जी डायरेक्ट नहीं बोल रहा रहे मैंने का मतलब नहीं समझो तो उल्टा समझोगे ना जैसे भी हो, जी छोड़ के तो कुछ है ही नहीं इसीलिए दुर्जोन दुर्जोधन जो बोले दो जो जो तथा तो करो तो ठाकुर जी क्या हृदय में बैठकर तुमको बदमाशी करने के लिए बोल रहे इसका मतलब यह है ऑनलाइन व्यतिरिक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कृष्णों के द्वारा ही संगठित हो रहा है क्योंकि अर्जुन ये जो दुर्जोधन बदमाश है किस्णों का खिलाफ है किष्णों का खिलाफ, का खिलाफ होने के कारण महामाया उसका ऊपर प्रभाव दे रहा है किष्णु का विमुख है किष्णु का विमुख होने के कारण माया देवी का प्रभाव है उसका तो माया देवी क्या है किष्ण का ही तो है तो इनडायरेक्टली कृष्ण ही तो कर रहे हैं तो इसका जो संस्कार है इसका जो स्वभाव है इसका अनुभव ही इज गाइडेड बाय दैट संस्कार उसका जो संस्कार है उसका द्वारा ये गाइडेड हो रहा है इसका जो संस्कार है इसका द्वारा ये गाइडेड हो रहा है संस्कार के द्वारा सब आदमी रेगुलेटेड हो रहा है जब आत्मसमर्पण तो हंड्रेड परसेंट हो जाए तो संस्कार पहुंचकर काम नहीं करता पर गुरु का आदेश अब गुरु का जो आदेश है वही मेरा हृदय गुरु हमारा हृदय में दूसरा कुछ नहीं है जो गुरु जी का हृदय वो हमारा है ऐसा जो स्थिति है हंड्रेड परसेंट उस समय यार संस्कार काम नहीं करता अगर संस्कार काम ही करता वो भी अपरागित संस्कार संस्कार तो है ही है संस्कार तो छोड़ा नहीं जाता अपरागित संस्कार हो जाता ऐसा है तो ऐसा करके जो बताएं, तो जड़ जगत का आदमी जो माया देवी का जो गाइड माया देवी का जो इन्फ्लुंस है इसके द्वारा हर वक्त प्रेरणा मिलता है ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो सब करता है इसके द्वारा क्या होता है उसका बंधन ही होता है दियो बंधन होता है और इससे पार होने के लिए बताया तो पहले प्रबुद्ध जी बोला प्रबुद्ध जो ऋषि है बोले कर्मण्या और कर्म कर्मन्यारभ्यम, कर्मन्या और अभ्यमान है दुख दुख तुस सुखाया दुख को हटाने के लिए और सुख को प्राप्ति करने के लिए तमाम दुनिया काम करती तमाम दुनिया जो काम कर रहा है उसके पीछे कारण एक ही है दुख को हटाओ सुख को लाओ लेकिन हो नहीं रहा क्यों उसका पहला पहला जो कर्म फल है उसको भोगना पड़े पश्चिम पाक विपरीत हो जाते दुख को हद तो ही सुखाया चो दुखो दुख को हटाकर सुख प्राप्ति करने का जो इच्छा है ये तो इच्छा है इसी का मुताबिक काम कर काम करना है? पहले जो हम उदाहरण दिया था अमेरिका में अमेरिका से पास करके आया एक आदमी एक उदाहरण दिया ना कितना बड़ा डिग्री लेके उसको क्या पता था कि भाई अमेरिका से आने के बाद सात दिन का अंदर मेरा ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा पैरालिसिस हो जाएगा मैं उसको पता था पता था है तब तो वो अमेरिका नहीं जाते जाते वो गया इतना खर्चा किया कितना लाखों लाखों पैसा उसके बाद डिग्री मिला फिर इंडिया में आए सात दिन रहा जब नौकरी चाकरी शादी का समय बस ब्रेन स्ट्रोक हो पैरालिसिस हो ये मायादीवी का खेल है वो उसका अगर पता चलता तो नहीं करता करता एक आदमी को विमला सरस्वती छोटे समय में क्योंकि प्रभुपात का जो रिसर्च है एस्ट्रोनॉमी का ऊपर उसी के ऊपर अभी भी सब लोग जो गृहोतारा नक्षत्र का विचार इसका पर, इसका जो विचार प्रभुपात जी ने काम किए इसके ऊपर बड़े बड़े महात्मा लोग अभी भी देखते हैं उस उस मैंने बड़ा बड़ा पंडित अभी भी तो पोपा जी का इतना प्रभाव एक आदमी आखे बोले हमारा देखिए तो मौत कब होगा हमारा मृत्यु कब होगा किस समय पोपा तो कैलकुलेशन करके ऐसा बता दिया उस आ, साल उस महीना उस तिथि उस समय उस समय एक चुल एकदम बता पूरा चुल चुल उस समय में उसका मौत हुआ था पोपा ने ऐसा कैलकुलेशन किया जब भक्ति ठाकुर का पास से खबर आया एकट एकदम पोपात का इतना बिचार था बाद में छोड़ दिया ठाकुर का, भक्ति ठाकुर को जो जानकारी मिला विमला प्रसाद किसी आदमी को बोला इसी तिथि इसी समय में आप आपका शौर छोड़ोगे, भक्ति ठाकुर आके विमला प्रसाद के डांटा है क्यों बोला कभी नहीं बोलना ऐसा को विमला प्रसाद को ऐसा कभी नहीं बोलना जो किया तो किया क्योंकि वो अपना क्रियाकर्म छोड़ देगा जो क्रिया करना है उसको करने दो तब से प्रभापात जी विचार पूरा छोड़ दिया फेंक दिया और किया नहीं छोड़ दिया accurate, ऐसा विचार था। तो प्रोपात का जो विचार है जो आपको आप लोग जो विचार करते हो कि पीएम बाक्षी बोलते हो ना पीएम बाक्षी का पंजी का, वो प्रोपात जी का शिष्य था प्रोपात का एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ाते थे इसका आ, उसका ऊपर आधार विचार करके वो करे ऐसे हम लोग का जो है वो जो भी है ये बड़ा विचार है पश्यत पाको करता तो है दुख को हटाने के लिए सुख को प्राप्त लेकिन उल्टा हो जाता पश्यत पाक विपर्यासम उल्टा हो जाता है और जो मिथुन धर्म मानवगण मिथुन धर्मा बोलने से जो बामुन महाराज ऐसा नहीं बताए कि स्वामी ऐसा नहीं बताए बोले सब जोड़ा जोड़ा किसी का छोड़ के कोई रह नहीं सकता ऐसा इसका ओपन टर्म ऐसे तो पंचम स्कंदों का विचार पकड़ो सब पकड़ो तो इसमें बंधन वास्तव बंधन ज्यादा होता है वो काम जो संसार बंधन जो है होता है पुंग मिथुनिभाव मेथम तयोर मिथो हृदय गंथी मा हूँ बोल ला तो ए विचार को, को लाओ तो इसमें ये बंधन होगा लेकिन आपका संसार अगर ठाकुर जी का संसार है उसमें बंधन नहीं होगा खूब संसार करो बाल बच्चा लेके स्त्री लेके रहो ठाकुर जी का भोग लगाओ आरती आर्थिक व्यविचार मत करो बस ये बंद करो ठाकुर जी का दासी हो तुम ठाकुर जी का चरण ऐसा करो तो पश्चात विपर्य सम मिथुन चारिना बामुन मे महाराज एक उदाहरण देते थे भले जे जेल खाने में जेल खाने में बहुत सारे दुष्ट आदमी हैं किसी ने चोरी किया किसी ने मार्डर के सब है बामुन गुस्से में बोलते देखो बहुत दिन से जेल खाने में एक साथ है रहते रहते ऐसा दोस्ती हो गया जब इसका रिहा का टाइम है जाने का टाइम है उसको जेलर ने बोला आपका छुट्टी तो छुट्टी का टाइम में रो रो के बोल रहे इतना दिन तेरे लोग का साथ रहा अब जाने का इच्छा नहीं करता पवन घुसी बाब बोलते थे बोले कैसा है देखो माया पर अब जाने का इच्छा नहीं करता लोग इतना, दिन रहा लोग इतना दुखी जल्दी हम आ जाएंगे फिर जल में कोई चिंता मत करो फिर हम आ जाएंगे उधर बदमाशी करें और फिर आ जाए ऐसा पवन घुशी बाब दे अब आज पुनरा ऐसा करके तो ये नाम नीराम जो है ऐसा है माया देवी का प्रभाव किसी भी हालत से छुटकारा नहीं मिलता पहले प्रबुद्ध जी प्रबुद्ध ऋषि पहले इस बात को खुले हैं उसके बाद समाधान का एक श्लोक हम बताएंगे क्योंकि समय नहीं है उसमें बताए कि तस्माद् गुरुं प्रपदे तो जिज्ञास श्रेय उत्तम शब्द परिचय छोटा सा व्याख्या करे बले तस्माद ये जगत का सारी वस्तु अनित्व है तुम्हारा शरीर भी नहीं चाहिए शरीर भी नहीं रहेगा घर बार कुछ भी है तुम्हारा कुछ नहीं रहे तो ये अनित्व वस्तु का अनुभव पहले होनी चाहिए हम दूसरे को उपदेस करे अपना अपना अंदर में कोई अनुभव नहीं है तो कैसे हो सकता अपना अंदर में अनुभव नहीं है जो जगत का सारी वस्तु जो अनित्व है और दूसरे को उपदेस करे काम करेगा काम नहीं करेगा ना ऐसे ही बताए इसीलिए जगत का सारे वस्तु अनित्य है ऐसा समझने का बाद तस्मात इसीलिए गुरुम प्रबद्धित सद्गुरु का चरण में प्रपत्ति स्वीकार करो जाके आत्मसमर्पण कर दो इट्स इसीलिए इट्स जिज्ञास से उत्तम उत्तम जिज्ञासा लेकर गुरु विष्णव के चरण में जाओ महाराज क्या करे हम कि आमी कहने मोरे जा रहे तपत्र नहीं जानी कोई तो। ये उत्तम प्रश्न इसको ही बोला जाता है जिगासु से उत्तमम उत्तम जिज्ञासा कैसे मेरा आत्म कल्याण का रास्ता खोज जाए ये उत्तम जिज्ञासा लेकर गुरु वैष्णव का चरण में जाओ और किस कैसे महाराज किसका चरण में जाए वो परमश गुरु वैष्णव जो है बड़ा ऊंचा जो शब्द परिचन स्नातन पर एवं पर ब्रह्म है शब्द ब्रह्म एवं पर ब्रह्म दोनों में निष्णात मतलब निष्णात मतलब एकदम समा समाग वाणी का सिद्धांत तो बोल हो भी है सेवा का सिद्धांत दोनों में जो वाणी वो महात्मा का लिए वो परमांश गुरु वैष्णव के लिए जो वाणी है वही ठाकुर जी है जो ठाकुर जी है वही वाणी है सेवा जो है ऐसा ऐसा उसका भाव है शब्द परिचय निष्नातम ब्रह्मणी मतलब ब्रह्मो में अर्थात सविशेष ब्रह्मो में निष्णातो ब्रह्मणि उपोषमाश्रम है निष्णात पहले बोला है शब्द परिचय निष्नातम निष्नातम मैंने परिपूर्ण रूप कोई उसमें कोई छेद नहीं है निष्णा संपूर्ण रूपे एकदम रग रग में कन कन में उसका जो विचार है सिद्धांत तो है बैठा हुआ है जिसका बारे में तो गुरु तत्व हम बताया था जो सर्व संशय संचे अनुस्य गुरु राहि ऐसा विचार है और उसके बाद बोला बताया गया ब्रह्मी उपाश्रय परम ब्रह्मणी मतलब भगवान भगवान श्री भगवान कृष्ण का चरण कमल का जो सौंदर्य जो सौकर जो सौगंध हो ये सब प्राप्ति होने के बाद निज हृदय जो है उसमें पूरा सेवा में समा गया दूसरा कोई वासना शेष नहीं रहेगा पूरा मिट गया इसका नाम है क्या ब्राह्मणि उपो समाश्रम उपो समाश्रम उपोर उपो स्वर्ग उपो सर, उपो लगा दिया उपो, हैं, हैं, उपो है उपो अधि बहुत सारे ये जो उपो है उपोरी आता भगवान का जो लीला गुण परिकर वैशिष्ट्य नाम जो मिठास है इसमें ये हृदय में लाने का बात बाद उपोषमाश्रम टोटली उसका हृदय ये है माने विषय का भी भी भी, भी में जलन नहीं है उपोसम उपोसम प्राप्त हुआ उपोसम का मतलब उपोसम जो शब्द है ये उपोसम शब्द तो चिकित्सा का शब्द है आपका चिकित्सा क्या आपका उपोसम हुआ यही तो माने हैं तो यहां उपोषण का माध्यम माने मैं उसका अंदर में जड़ जगत का कोई बिंदु मात्र तो जड़ रोग जो है बासन बिल्कुल अमृत पान करते करते पूरा बैलेंस हो गया निजे हृदय का भाव और ठाकुर जी का भाव दोनों मिला के ऐसा रसोमय कर दिया जिसमें हर वक्त कभी भी बोलो हर वक्त तत्व सिद्धांतो लीलाश स्वती हर वगत चलते रहे यही विचार इसका नाम है उपसमास हो गया बहुत सारे सिद्धांत तो है नाम। आ, उसके बाद कैसा चेष्टा होनी चाहिए भक्तों का कैसा चेष्टा होनी चाहिए इस बारे में प्रबुद्ध तो सुंदर बताया प्रबुद्ध जी प्रबुद्ध बोले देखो हम दो तो स्लोकर उच्चारण व्याख्या ज्यादा नहीं कर पाए सवनम के ध्यानम हरे अद्भुत करम जन्म कर्म तदर्थ गुणान हैं श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत ठाकुर जी का अपराग लीला जाके श्रवण कीर्तन ध्यान आदि सब करते रहो और जन्म कर्म गुणानांचो जो भागुर जी का अपराग जन्म है कर्म है गुण जो है ये सब सुनते रहो चिंतन करते रहो तदर्थे ठाकुर जी का लिए ही अखिलोचितम तदर्थ तो अखिलो अगर संसार भी करे कुछ भी करे उसमें हर वक्त ठाकुर जी का लिए ही करो चाहे इनकम करो चाहे कुछ भी करो हर वकत ठाकुर जी का लिए ही करो क्या तदर्थ तो अखिलो यही है इसके बाद जो बोला जो भक्त लोग है ऐसा स्थिति में पहुंच गया ना जो भक्तों का ऐसा वस्तुआ सवनम की ध्यानम हरे भूत करमान तदर्थे अखिल चेष्टितम ऐसा स्थिति में जो पहुंच जाए वो लोग क्या करें इसका उदाहरण दिया था ना कल सीधर को सिंह महाराज का साथ गुरु महाराज का देखा हरी बाप रे बैठ के एकदम आलिंगल हरि कथा चल रहा है खाना पीना कुछ नहीं बैठ अरे बाप बाप रे दो महापुरुषे बैठे हैं आश्चर्य की बात है कितना है। एक साधु का साधु का जो दर्शन हो जाए उसमें जैसे लगता साथलते हैं अमृत है। ऐसा अंतिम समय में सिदर गुस्सा महा जो जा रहा है गुरुजी जी परम माधु गुस्सी महाज के साथ एक जगह गया था अंतिम में जो आ रहा है नवद्वीप मा, मायापुर उस समय ट्रेन में नवद्वीप में उतरने का बाद तुरंत जो जो लोग साथ में था बोला हमको इधर उतार दो बोले क्यों महाराज गाड़ी में उठाना है? गाड़ी लिया बोला हमको ब्रिज सामने बोला हमको उतार दो क्यों चलो नहीं हमारा हृदय में हृदय में बेचा नहीं आ रहा है कैसे लगता है सीधे हमारा चला जाएगा ऑटोमेटिक हाँ हमको इधर उतार दो बोले ब्रिज उतर के ब्रिज है का जो ब्रिज है गंगा को उता, उता नीचे से ब्रिज सा नीचे से गए श्रीदर गोमा देखे सचमुच है ना जाने का वो में जो, जो जनार्दन महाराज गुजर गए बामन गो सीमा दक्षिण भारत में थी तो सेवा सुबह में सुबह के टाइम में बोल रहे महाराज महाराज जनार्दन को सीमा बोला हमको जानकारी जाने के टाइम में हमको बोल के गया और जाने के टाइम में हमें बोल के गया जाने कटे में बंधु हम जा रहे है ऐसा कह बोल के गया इतना हृदय का सब आप सोच नहीं सकोगे यू कैन नॉट इमेजिन इनकॉन्बल सोचने का बाहर चीज है इतना पृथ्वी है तो गुरुजी उतर के जल्दी गया मठ में सीधर ऋषि कोलोदीप में मठ है जाके देखा सचमारा शुत्र तो लेला कर तो ले लो महाराज रोना शुरू कर दिया रोते रोते महाराज श्रीधर महाराज हम लोग को छोड़ के चले जाओगे आप बोलकर रोना शुरू कर दिया और तीन दिन तक दिन तक गुरु महाराज किसी जगह गए नहीं गुरु भाई अंदर रूम में है बारंदा में महाराज वो बैठा हुआ है सिद्धर महाराज छोड़ के गया नहीं महाराज जी का मालूम है महाराज चला जाएगा तो गया नहीं किसी जगह वो जो महाराज अंदर में अब आ बैठा हुआ है ऐसा प्रति है गुरु भाई का साथ भाई का इस संबंध जो है वो भाषण देने का चीज नहीं है भाषण देने का साथ ये प्रश्न नहीं क्लियर नहीं होगा तो इसलिए देखो परस्परा अनुकथनम पावन मिथो यस होती रुतिर बजे मिथो रुतिर मिथोत्ष्टि निवृत्त मिथु मात्मा काला परसुदी ने श्लोक को बताया था परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत मिथो रोत्तिर मिथो तुष्टिवृत्त मिथो आत्मन स्मर स्मय तीथो अगौर हरि बले भक्तियात्या भक्ता बिब्बत उत्पल तनु कचि बचन कचिद रुदंतचिन् क्वित रुदंती अच्छुत चिंतिया कचित हसंती नंद नंद बदंति अलौकिक नृत्य गायशील समझा भले ये परस्पर जब मिले हरि कथा का लहर जैसे राम राम राय राम महाप्रभु बीन रात चल रहा है और इसमें क्या होता है मिथो तुष्टि बोल रहे मिथो रिथो तुष्टि निवृत्त मित्र ऐसा होता थी, वो भी, वो तो में लगे हुए हैं ऐसे उद्धव जी ठाकुर जी के शरण में हैं लेकिन जब भी बिदुर जी ज्यादा करके कृष्ण का प्रश्न किया तो आंसू आ गया वो तो ठाकुर जी का चिंतन में है ही है लेकिन जब विशेष करके बिदुर जी प्रश्न किया कि बारे में तब तो रोना शुरू कर दिया उसका जो बचन है बंद हो गया चोक हो गया ये स्थिति है तो ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं है स्मरण दिला रहा ऐसा नहीं स्वरण तो यही है लेकिन जब विशेष करके स्वरण दिलाता है तो ऐसा भाव आता है स्मरण मिथो अब और हृदय में पुलकित हो जाता है भक्त संभव तनुम है अच्छुत का चिंतन कहते कहते पागल का मा भी बात कर कभी नित्य करता कभी रोता ऐसा जो भी है समय अल्प है उसका बाद हम बता दें इसका प्रभु ऋषि ने बोला देखो इति भागवतानु धर्मानु शिक्षण भक्त्यादुआ नारायण परो माया तरंती दुरस्तरम ऐसा जो भागवत धर्मो का वर्णन किया जिसमें महापुरुष है ये सब शिक्षा करो उससे क्या होगा जो उसमें आप पार होके चले जाओगे इसमें आपका क्या होगा हे राजन ए रो भगवत धर्म सिक्षा करने के लिए व्यवस्था करो करते करते तो प्रेम भक्ति हैं दारा नारायण नारायण पर होगा अर्थात ठाकुर जी का चरण में वृत्ति आ जाएगा उसके बाद चले जाओगे ऐसा करते करते बहुत सारे इधर विषय हैं हम संक्षिप्त कर देता संिप करते करते बताया अभी अभी देखो स्कंद बहुत सारे चीज है बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज है और पहले बोला आ, जो उसके बाद जो हम बोले पहले ही बता दिया था क्योंकि हम जानते हैं आज जल्दीबाजी रहेगा इसलिए ठाकुर जी को का अंतोद्धान का प्रसंग पहले हम बता दिया था अब अंतोद्धान का पहले जो उपदेश दिया था उसके बारे में थोड़ा बहुत बता क्या हम अंत करेंगे थोड़ा बहुत आज लग जाए टाइम क्या करे तो इसमें पूरा जदुवंशी का अंतोध्यन उसके बाद ठाकुर जी स्वयं उद्धव जी और मैत्रेय मुनि को जो उपदेश दिए थे इस विषय में उसके बाद उद्धव जी का विशेष प्रश्न भी है बहुत सारे उसका उत्तर दिए तो ये जो है बहुत सारे प्रश्न किए उद्धव जी इस बारे में हम दो एक चर्चा भी किए भगवत कथा बोलते बोलते जो कृपाण कौन है विद्वान कौन है ये सब प्रश्नों एक, एक करके हमने बोले थे है उत्तर दिए थे पहले कृपाण कौन है वास्तविक ये सब बात हम चर्चा की है पहले और इधर जो है चौबीस गुरु जो है चौबीस गुरु का बारे में अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ये जो दत्त्य जो अवदूत है ये जो उपदेश किया था दत्त्य जोदू को उपदेश किया था जोदू घूमते घूमते गया था रास्ते में देखा एक बड़ा तगड़ा आदमी साधु पड़ा हुआ है किसी से मांगता नहीं खाता नहीं कुछ नहीं पड़ा हुआ है कोई भोजन दे दे दे तो दे, खा तपस्या और चारों सौवास है, है उसका टट्टी प्रसाद गंध नहीं है <laughs> ऐसा करके तो इधर जो है 24 गुरु का बारे में अभी भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव महाराज जी को उपदेश दे रहे हैं देखो पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्र रोबी कपत अजगर अर्ण पतंगो मधुकर कोरी मधुहा हरिण मीन पिंगला कुरर मतलब जिसको बोलता है ना कुर और बालक कुमारी स्वर निर्माता स्वर्पो उभो उर्न, और सुपे संस्कृत और कुमुरे पोका जो एक को पकड़ के दूसरा ना पकड़ देते हैं इसमें दो एक हम व्याख्या करेंगे ज्यादा व्याख्या नहीं पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है पृथ्वी गुरु पृथ्वी देखो खमा जो गुण है वो सीखा है पृथ्वी का वह इतना चार होता है लेकिन पृथ्वी का नाम है सर्वं सहा सब सहन करती करते रहती है पृथ्वी है पृथ्वी को कितना कष्ट दे खन चल रहा है बहुत क्षमा कर दे अब वायु गुरु है क्यों वायु जे रुपगंधारा लिप्त तो नहीं होता है सौगंध के इधर से उधर ले जाने के लिए सहायता जरूर करता है लेकिन खुद लिप्त तो नहीं होता वायु ऐसा है। आकाश निर्लिप्त निर्लिप्त तो है देखो आकाश में का मेघाधि नहीं होता ऐसे गुरु है ये हमको बार बार यही शिक्षा दिया दुनिया का किसी वस्तु का साथ दुनिया का किसी का किसी वस्तु का साथ लगन न लगाओ अटैचमेंट ना हो जाए संजो न हो जाए ऐसा ऐसा करके जो है आ, जो है जल जो है गुरु जल मधुर है जो बिना पानी तो जिया नहीं जाए ऐसा हाँ, पानी के द्वारा ही तो पवित्र होता ना सर्वोचित तो स्वरूप है पानी में नार नारायण ठाकुर जी का इससे पानी छोड़ के कुछ होता ही नहीं ऐसा अब मधुकर जो है मधुकर के द्वारा मधुकर के सामने हम ये सीख वो भी गुरु है किंतु तो इतना सारे मधु को इकट्ठा की चाग बनाया आ उसके बाद दूसरा आदमी आके उस चाक को फाड़ कर सब ले जाते हैं करते संचय मत करो संचय में सारे लूट जाएगा जो आया ये सिखा दिया संचय निष्किंचन होने का शिक्षा दिया अजोग जो है पड़ा हुआ है किसी से कोई मांगता नहीं ठाकुर जी की इच्छा से आ गया तो खाया नहीं तो नहीं खाया है इसे तुलसीदास जी ऐसे बताए कि अजोगर ना करे नौकरी पंछी ना करे काम सबकी दाता राम का मुख का सामने कोई आ गया तो खा लेर तो है। ये भी मेरा गुरु है पतंग जो है किसी का आकर्षण नहीं होना चाहिए होनी चाहिए पतंग जो है जानता है कि देखो आंग आंग जो है आंग जला के खाक कर देगा फिर भी वो रहा नहीं जाए रूप वो जो आकर्षण अट्रेक्शन उसके द्वारा उसमें छलंग लगाते जल के मर जाते है उसमें कोरी जो है कोरी हाथी जो है हाथी मेरा गुरु है देखो कोरिनी कोरिनी जो हाथी हस्तिनी जो है उसको लगा देते हैं बदमाश लोग वो जो शिकारी है हस्तिनी को सिखा गुजा के छोड़ देती छोड़ देते हैं और हाथी का वो हस्ति का पीछे हाथी दौड़ते हैं और एक गड्ढा खुटके रखे है उसको खांस फूस लता पता जो बंद बंद कर दिया और हस्ति जो है उधर से घूम के जाने की कोशिश की हाथी सोचे उधर तो घूम के जा रही है मैं सीधा जाऊं जल्दी उसको पकड़ लो आ जाने गड्ढे में गड्ढा में गिर जाए हाथी बंद हाथी मछली मेरा गुरु है क्यों मछली देखो ये जो मछली का चारा दिया जाए ना पानी में छिप छिप चानी उसमें क्या हो रहा है वो बार बार ठोकर लगाता है कितना सुंदर खाना आज आया है और अंतिम में रहा नहीं गया और उसको निगल लिया बाद उसमें बरसी जो है उसको अटक दिया है है मछली जो ऐसा कोपोध गुरु है, क्योंकि बैद और उसका पहले कह दिया था मालूम है कुपोत गुरु है ऐसा कहते कहते हा री चूर्य जो, जो है गुरु है क्यों ये सारे पानी अपना तेज के द्वारा आकर्षण करके फिर आकर्षण करने के बाद मेघ रूप में वो दर्शन करते साधु संत भी है जो दान दक्षिणा आप देते हो उसी को ही घुमा फिरा के आपको ही मंगल के लिए छोड़ देते सब है वास्तव साधु वास्तव साधु ऐसा नियम है वो बो वो, वो सब लेके क्या करे सेवा में लगा दे चलो कोई बात नहीं ऐसा करके तमाम शिक्षा दी और एक बात समझ के रखना इसमें विशेष है रोशन देव जीव हा जवान इसका जय करने का कोशिश करना जब तक जीवभा जाय ना हो जाए तब का आपका कुछ नहीं होगा जीवा जय जब तक ना हो ताबत जीतेंद्रियो नौ सात हैं जब तक जब तक जीव को जय नहीं के जीते सर्वम हैं जीतम जीतो सर्वम जीते रसे जीतम सर्वम जीते रसे सब जय हो गया जब जवान जय हो गया उसमें तो बाघ बोलने का जो हो कंट्रोल हो गया खाने पीने के जो लोभ है वो कंट्रोल हो गया जब वो होगा सब ऑटोमेटिकली चेन वाइज जवान कंट्रोल हो गया कि आंखें कान बुद्धि एक चाबी इसमें चाबी लगा दो तो सब चेन वाइज सब में चाबी लग जाएगा इसमें अगर चाबी ना लगा पाओ तो जिंदगी बोर कोशिश करो इंद्रियों सात हैं अन्य प्रमाण से दूसरे सारे को जय जय जय कर लिया लेकिन हुआ नहीं तो जय करने का मतलब है अपना ऊपर प्राप्त करना रावण जो है पारा तिभुवन को जय कर लिया लेकिन अपना जो ऊपर जय प्राप्त नहीं किया कुंभकर्ण रावण जो है तो जो, जो है वो दंत बो शिशुपाल जो सो है वो बहुत बलशाली है ना लेकिन वो लोग अपना ऊपर जय प्राप्त तो नहीं हुआ लेकिन अपना ऊपर जय प्राप्त तो नहीं हुआ इसलिए वो लोग दुर्बल है, है? है? इसलिए दुर्बल माना गया किपनो जस्तु अजित बोला ना जो अजित है मतलब जो अपना इंद्रियो को भगवान का सेवा में नहीं लगाया वो किपन है दरिद्रो जस्तु असंतुष्टो हो किपन तु अजित दरिद्र क्या है असंतुष्ट हो जिसका अंदर में कोई हर प्रकार असंतुष्ट है वही दरिद्र चाहे करोड़ों रुपया रहे वही दरिद्र है सबसे हा किपन कौन है किपन मतलब पैसा कम खर्च करता है लेकिन ये तो जड़ जगत का माने है किपन मतलब अपना इंद्रियों को भगवान सेवा में नहीं डाला सो युवा किपन इसलिए आप किपन है ये माने है ऐसा करके आ, ऐसा करके बहुत सारे शिक्षा दिए बौद्ध मुक्तो का लक्षण क्या है बौद्ध मुक्त कौन है गुरुकरण कैसे किया जाए गुरुकरण का विषय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताए मधिज्ञम मद अभिज्ञम है गुरु शांतम उपासम उपासित मदात्मकम जो तन्मय हो गया जिसका बारे में हम बोलते बोलते चिल्ला के बोला था ना आवेश नहीं होने से गुरु का कम नहीं होता आवेश इसका देखो यही बोला जब तक आवेश ना हो जाए तब हरी नहीं होता वास्तव बेशक बेशक होता है। तो इसलिए बोला वास्तवि गुरुम शांतम उपास मदात्मगम जो मदात्मगम हो गया मैं मुझ में मेरे में तन्मय हो गया चिंता करते करते ऐसा गुरु का उपासना करना जर जगत गुरु का उपासना नहीं करना जो पैसा विदेश ले जाने का चक्कर लड़की विदेशी लड़की का साथ शादी दे चल चल चल विदेशी लड़की का तेरा ते ते ते ते ते ते। तू मेरा कायकारा दे दे आजकल तो ऐसे ही हुआ मेरा जयकारा देना आपका हो जाए कोई चिंता नहीं बस इतना ही करे पोबात की पोबाजी का भाषा है गुरुस्तक पोपा जी ये भाषा यूज किया गुरुस्तोबक हाँ वो लोग क्या की जब तक गुरु का साथ सेल्फ इंटरेस्ट जब तक हुआ गुरु उसको इंटरेस्ट दे दे वो उसको तुम भी चुप हम भी जब तक इसका इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट देख जाए जब तक गुरु का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इधर हो जाए शिष्य का फूटा नसीब है वो सोचता है कि आए कितना सारे हम प्रतिष्ठा ले लिया बाद में लात खाता है लात है देखा वही शिष्य उसको लात मार के चला जाता उसका है उसका तकदीर नसीब बहुत खराब है है तारी गुरु और ऐसा संबंध है बहुत गंभीर संबंध है दुनिया ए, कौन बात करे बोका का, का माल तो मदम उपास सीतो मदा मदात्मक ऐसा करके उसके बाद छाधु का लक्षण बताए जिसका मान में चौतन चुत है सारे यही लक्षण इधर से लिया इधर बोल कृपालू रकृत दो हो। स्थितिक्षु सर्वदेना सत्योसहारोन सर्वोपकार कहतर्दात मेदुशी किंचन अनीहोमितात स्थिर मुनिप्रमत् गृति द्री, मनोजिशरगण अमद कारणी कहा कवि ये सब जो है सारे जो है लक्षण भक्तों का लक्षण बताए मतलब एक बात बताए कि तमाम जो भगवत का जो भागवत जिसमें क्वेश्चन आता है इस विषय में सिर्फ एगारो स्कंदो सिर्फ ग्यारह स्कंदो पूरा महीना भर चर्चा होना चाहिए पूरा खाली एगारो स्कंदो डिटेल मोटा मोटी होगा इसमें ठाकुर जी भागवत धर्मो भक्ति का बारे में गुरु शिष्यों आदि जितना सारे जितना सारे डाउट है संशय सारे समाधान किया इस विषय में लेकिन अनुगत्य के द्वारा आप विचार करने बैठो तो आनंद लगे उसमें पूरा सिद्धांत तो आ जाए ऐसा करके बड़ा भारी भक्ति मुख्य है उसका बारे सिद्धि का प्रकरण व्याख्या किया सिद्धि कैसा कैसे कैसे सिद्धि मिलते रहता है ये सब विषय व्याख्या किया भक्ति में का किसका अधिकार है ये सब सब चर्चा किया और उसके बाद स्वप्नों में अनर्थ अपना है और तिरस्कार सहन करने के लिए जो है एक भिक्षु तिरण्ड भिक्षु का बात बताया ये तिदंड भिक्षुभ का बात हम जरूर कहे थोड़ा बहुत तिरण्ड भिक्षुभ का बात ये त्रिदंड भिक्षु जो है इसका धारा काकी पहले एक अवंती नगर में एक एक, एक ब्राह्मण तब भी इसका जो है क्रियाकर्म करते थे बिजनेस आदि व्यापार तो व्यापार में बहुत लाभ होता था वो उसका जो रिलेशन है फैमिली एक जगह उसका बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया घर में भी लूट मार हो गया डाकात आया था सारे गया उसके बाद उसका फैमिली मेंबर जो है सारे उसको छोड़ दिया बोले जाओ भागो क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई नहीं है दोस्ती तो है पैसा से दोस्ती तो है पैसा से पैसा नहीं तो कुछ नहीं है जाओ हाउट स्वामी महाराज को भी ऐसा भगा दिया था स्वामी महाराज का उनका पति ऐसा बड़ा भारी विचार है और ऐसा करके भगा दिया था उसके बाद जो है अवंती नगर का वो जो वो जो है वो जब भगा दिया वो जाओ घर से तो निर्धन हो उसका अंदर में निर्वेद आ गया था निर्वेद आके रोना चिंता करते रहेंगे हैं नून आज निश्चित परि माने ठाकुर जी मेरा ऊपर संतुष्ट है नू न मैं भगवान संतुष्ट हो हैं ठाकुर आज हमारा पसंद नहीं तो देखो आज इतना दिन बाद मेरा निर्वेद आया विषय का ऊपर कोई आकर्षण नहीं है उसके बाद वो सन्यास ले दिया तिरंडी तिरंडी सन्यास का बहुत विचार है उसमें अविद्वत संन्यास विद्योत संन्यास हैं है। है। जो नरोत्तम संन्यास सन्या, नवरोतम संन्यास बहुत सारे विचार हैं ये सब ऐसा करते करते जो है पूरा बताया फिर वो तिरंडी को तिरंडी सन्यास जो लिया है वो काय वाग कर ठाकुर जी का भजन करना शुरू कर दिया उसका ऊपर समाज के आदमी अत्याचार शुरू कर दिया पत्थर फेंक के पिसअप कर दे वो खाने बैठा पिसअप कर दे ऐसा अपमान के दंड को छीन ले फिर भी उसका गुस्सा नहीं हुआ ऐसा होते होते ये तिरं भी कुछ सिद्ध बन गया बस सहन किया सहन शक् सहन से लेता है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का कहना है बस सुन लो जय न तथा में प्रियतम आत्मजनी न शंकर शंकर न चौ शंकर न श्रीर नत्मा च यथा भगवान बोले न तथा में प्रियतम आत्मजनी न शंकर न चंकर चौ जथा भगवान उद्धव जी को बोला आप इतना प्रिय हो मेरा जो प्रिय तुम आत्मा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं शंकर भी नहीं शंकर संजय दादा है हमारा वो भी उतना प्रिय नहीं लक्ष्मी जी जो बक्षविलासिनी है वो भी उतना प्रिय नहीं बह आत्मा हम हाँ अपना जो है हमारा अपना आत्मा अपना, अपना आत्मा जो है वो भी उतना प्रिय नहीं जितना प्रिय तुम हो इसके द्वारा जो है आप समझ लो ठाकुर जी क्या बोलना चाहता है ऐसा करते उद्धव जी को बड़ा शिक्षा तरंग दी उसके बाद जो है उद्धव जी को बोले तुम बुद्धि का सम चले जाओ बुद्धि का सम जाने का बाद बुद्धि का सम चले जाओ और बुद्धि का सम में जाके भजन करो बुद्धि का सम जब गया बुद्धि का सम जाने का पहले वो तो रोया हम हम कैसे जाए आपको छोड़ के जाना नहीं संभव है उसके बाद ठाकुर जी उसको समझाया तो मेरा तत्व सिद्धांत आचरण लेके जगत में गुरु रूप में रह जाओ नहीं तो कौन सिखाएगा ऐसा करके शिक्षा दी उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले बुद्धिमान कौन है उसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा मनीषी नाम जत सत्यम अन्य नेह मर्त्यना अपन वही वास्तव बुद्धिमान है ये स्वरी छोड़ने का बाद ये भगवत विज्ञान तो तो को जाने और दो दिन का शरीर है उसका बाद वास्तव अमृत प्राप्त करने का जो इच्छा है रखता है वही वास्तव बुद्धिमान है ईशा बुद्धि मनीषा च मनीषी द्वारा मरते ना आप नदी अमृतम ऐसा है जीवन का उद्देश्य क्या है कौन बुद्धिमान है कौन कीपन है ऐसा सब है आ, ठाकुर जी का जो पादुका है वो लेके उद्धव जी अभी पादुका को लेके लेकर प्रस्थान किए रोते रोते जाया नहीं जाए लेकिन गया क्या करें उपाय भी नहीं है और उसके बाद जो है बैद जो है मैं जल्दीबाजी में हूँ थोड़ा तो ये बैद जो है ज्वारा मुख वैद ठाकुर जी का इच्छा से वो ठाकुर जी एक चरण के ऊपर दूसरे चरण लगाकर बैठे थे पीपल का विक्ष में उदासीन होकर सब विदाई देने का बाद तो उसके बाद ज्वारा मुक वैद दूर से देखा तो लगता है कि कोई चिड़िया हैं पाखी उसको स्वीकार किया तो भगवान के चरण कमल को भेद किया आने का वादा किया हाय राम मे ठाकुर जी का नरम नाम चरण कमल हाय हाय रोना धोना सुन कर दिया और बैठ बोले अभी जो ठाकुर जी बोले मेरा इच्छा से ऐसा हुआ आपका कोई दोस्त नहीं है आपका कोई दोस्त नहीं है मेरा इच्छा से हुआ जो भी आप जाओ आ, कोई कोई आदमी ऐसा बोलता है कि जोड़ा नम वैद्य जो है वही है वो बोलता है सुना है हमने वो भी ऋषि है जो लात लगाया था ठाकुर जी के चरण में वही वैद्य बांध के ऐसा किया ऐसा सुना है हमने जो भी है हो सकता है इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है क्योंकि इधर वैद दिखता है कि तो वैद्य ऑर्डिने वैद नहीं है तो हो सकता ठाकुर जी का इच्छा जैसे वशिष्ट मुनि का उस हिसाब से उसका लड़का हुआ था ना चंडाल हुआ था ना यार क्या राम नाम तीन बार बोला राम नाम एक बार बोलने से उसका प्रायश्चित है तो जा चंडाल हो जाए हैं किसी ने तुलसी पता बिना धोए दिया था वो ऋषि का वो भी है एक प्रसंग है हैं ये सब प्रसंग आता है बहुत सारे अब बोलने का टाइम नहीं है तो दारुक को इधर जगत का आदमी बोलते हैं ठाकुर जी अपना शरीर को छोड़ दिए शोरी छोड़ दिए लेकिन भागवत में लिखा हुआ है ठाकुर जी को रथ आया ऊपर से और रथ को लेकर ठाकुर जी अंतिम सब ऊपर में चला गया ठाकुर जी लिखा हुआ है ठाकुर जी चला गया नित्य धाम को जितना सारे ब्रह्मादि सब लोग हैं सब पूजा करते रहें जितना सारे गंधर्व लोग जितना सारे मोहर जौनों जितना सारे है ऋषि मुनि सब पूजा करते रहें उसके बाद जो है ठाकुर जी चले गए उसके बाद जो है जितना सारे ब्रजवासी हैं उन लोग जितना सारे जादव जादव वंशी सबको उद्धार कर लिए क्योंकि हम अगर उद्धार ना कर तो हो गया ना होगा नहीं और महिषी और लीला कृष्ण अंतोद्धान लीला इस बारे में थोड़ा सिद्धांत तो हम चर्चा करें बोल दें छोटे में अब जिसेष नहीं बोले चैतन्य माप सनातन जी को बोले मोहिषी अंतोद्धान लीला ठाकुर जी का लीला इच्छा करके ऐसा अर्जुन का कोई शक्ति का अभाव नहीं है लेकिन इच्छा करके अर्जुन का अंदर से शक्ति को छीन लिया अर्जुन खोज बोले दादा दादा ज्योतिष्री महाराज वही अर्जुन है वही गांडिव है लेकिन वो शक्ति अंद नहीं रहा तो ऐसा करके ठाकुर जी इच्छा करके धोखा देके उसको लेके गया भी कोल भी बन के आया था हैं आदिवासी बन कर आया उसका साथ लड़ाई किया और जिन्हें पराजित हो गया इस इच्छा लीला किया और जोदुवंशीजा का जो अंतोद्यान है ये भी बड़ा रहस्यमय है हैं ये अंत्योद्यायन करने का मतलब है ये अंत्योद्यान करके भगवान का नित्योधान को चले गए अंत्योदान मतलब मर मर गया उसको चला ऐसा नहीं नित्यधान को चले गए एक बहाना लेके चला गया ऐसा करके मोहिष् और लीला आदि जो है ये सब व्याख्या किया कृष्ण का अंतोद्धन जो है ये वास्तविक तो भागवत में लिखा हुआ है अंतोद्धैन कृष्णो स शरीर अपना रथ में आस्थित होकर पूरा धाम को चले गए पूरा रथ का सही लिखा हुआ है और यहाँ जो है किसी को पता नहीं उल्टा सीधा बताता है ये ठीक नहीं है तो ऐसा करके सारे जो है वर्णन कर दी उसके बाद जो द्वाद स्कंद जो है द्वादोस्कंद का जो प्रभाव है उसमें द्वादोस्कंद में ज़्यादा वंशावली का प्रभाव है चंद्र वंशो सूर्य वंशो थोड़ा पूरा जो प्रभाव है ऐसा उसके बाद जो है थोड़ा उसमें कौन कौन आएगा यहाँ तक कि चाणक्य पंडित जो है उसका नाम भी भागवत में है हैं बहुत तो।, तो ये जो है वो रहेगा ऐसा करके कौन आएगा कोली काल कब समाप्त हो उस समय में कौन सी कौन कौन कैसा आचरण होगा मान आदमियों का ये सारे जो है कुलकी अवतार कैसे हो उसके बाद कोलकी महा कोलकी क्या करे बुरा जगत को नाश करे करके शत्रुजी को पुवर्थन करे ऐसा सब है ऐसा करके बहुत सारे चीज और ये जो नि, नित्य नैमित्तिक पुल नित, पुला है प्राकृतिक पुलय आतांतिक पुल है, है नित्य पुल सब बारे में बोला हुआ है कली बहुत सारे दोष हैं फिर भी उसमें से एक गुण है कलेर दोष निदे राज एक महा महत् कितना की देवके स मुक्त संगव परम वैद प्रण और वेद का उत्पत्ति विषय में ठाकुर जी बताएं वेद विभाग की शिष्य परम्परा का बारे में बताएं इसके बारे में जो है उप आदि क्या क्या महापुराण उपप्रण महापुराण समूह जो है, है ब्रह्मो कल्पो विष्णु शिव लिंगो गुरुड़ नारद भागवत अग्निपुराण उग, स्कंदो भविष्य बम्बर्त बामन बराहो मत्स्य कुर्मो ब्रह्मांडो ये है अष्टादश <coughs> पुराण जो है महापुराण इसके बाद उपपुराण बहुत सारे हैं इसके बाद उत्पत्ति कैसे होता है हाँ। तो स्थित लय कैसे होता है स्थिति कैसे होता है पालन कैसे मन्नातर वंश कथन वंशानुचरित कथन इत्यादि सारे बताया उसके बाद मार्कंड ऋषि का बारे में मार्कंड ऋषि के सामने मार्कंड ठाकुर जी का माया देखना चाह चाहा उसके बाद मार्कंडो ऋषि तुंगभद्रा नदी का पुष्प पुष्पभद्रा तुंगभद्रा ने पुष्पभद्रा नदी का तिरण है पहाड़ी का में बैठा हुआ था उसके बाद प्लावन आया पूरा पृथ्वी को डुबा दिया ठाकुर जी वो प्रलायकालीन पानी में तैरते रहे ठाकुर जी ने अंतिम में दिखाया तो कुछ नहीं है माया है देखो तुम आश्रम अपना आश्रम में हो देखा एक बाल मुकुंद हो जाए उसका नासा पे नासा के अंदर चला गया जाके देखे हरी सब ब्रह्मण्ड जैसा कहते फिर बाहर आया पलायज प्रलायकालीन पानी में गिर गया है जिसका बारे में आता है ना करार बिंदे न पदार बिंदम करारिंदेन पदार है मुखार भिंदे निन्नवे बटस पत्रम बालम मुकुंदम तमस तमसा ये बालम मुकुंदम पलायकिन पानी में वो झट से नासा विवर से चला गया बोले ये पानी में इतना पानी में बच्चा कहाँ से आया बटस पत्र पुटे शयानम ओ बट पत्र जो जगन्नाथपुरी में जो है वो बट है उसमें एक बट में बच्चा सोया हुआ बोले नन्हे मुन्ने बच्चा सुंदर पकड़ने गया तो उसका से पूरा अंतर गया देखिए री बाप रे बा ऐसा है फिर बाहर आया तो पढ़े गले बोले ऐसा कहते रहे ठाकुर जी बोले माया देख लिया चलो अभी उसके बाद शंकर पार्वती आए शंकर पार्वती दोनों मिलके ये जो है मार्कंडी सी को कृपा की शंकर भगवान बोले देखो ये निवृत्त है ठाकुर जी का कीपा बात तो वो हम जाके क्या करें तो पार्वती बोले ना चलो ना इसको थोड़ा थो कीपा कर दो इसके बाद जो है हमें जाके पार्वती या शंकर यहाँ पहुंचे ब्रिश, वृष्ण भवन और अंतर में तो देख रहा है ठाकुर जी को तो अंतर से गायब कर दिया तो देख के बाहर आकर रीप विद्युत शंकर भगवान और पार्वती खड़ा हुआ है तो पूजन किया बहुत सारे कृपा भी किया इसके बाद जो है करने का बाद जो है अंतिम में बाद जो है पूरा भागवत में कौन कौन स्कंध में क्या क्या चर्चा हुआ था इसका डिटेल्स जैसे तो में तो इसी योद्याय मैं इसका डिटेल्स सात संखेप बताया था उसके बाद हम थोड़ा श्लोक पाठ करें आप सुनते रहो कभी अगर समय मिले ग्यारह बार उसके डिटेल्स में चर्चा करने का इच्छा रखते हैं बाकी ठाकुर जी का इच्छा है अभी सुनते रहो ये अंतिम श्रुति है त्रयस धाएं सुत गोस्वामी उच जह्म वरुणेन्दर मृत सुनती वैष्णवयी वेदय सांग पाद क्रमोपनिषदय गाय साम गा ध्यानावस्थित तदगति न मनसा बसंती योगिना तंगना यदुसुरासुरगणा देवायता पृष्ठे नमः मंद मंदर गिरी निद्र लोकमठतिर भगवता सा स्वाला पंतु व जला नो बत्मनो वासादेलांबस जातायात मतम जल निधेर नद्या क्या वाला है कुरोदेव के बारे में पहले श्लोक तो हम व्याख्या किया भी है पृष्ठभ्रमद मंद मन्द मंदर गिरी ग्रावाग्रकोंडो जलोकमठाकृतिर्भगवता स्वास्वाला पंतु जसंस्कारकलाुवत्म नाम क्या है देवता भगवान जब सागर मंथन के समय में कूर्म बन के नीचे बैठा था उसका पर मंदर गिरी गिरी मंदर जब ये मंथन हुआ था तो कर्मो भगवान लगता है कि हमारा पीठ में खुजली हो रहा है वह आराम लग रहा है आ, नींद आ गया कर्मो भगवान बोले ऊपर में जो ऐसा मंदरगिरी ऐसा ऐसा हो रहा है घिस घिस घिस घिस इतना बड़ा पर्वत और कर्मो देवता बोलते हैं तो हमारा बड़ा आराम लग रहा है थोड़ा खुजली दे तो ऐसा कर्मो भगवान उसके द्वारा क्रम भगवान जो तो सास है ना इसके द्वारा पानी के अंदर में जो लहर है वो लहर अभी भी चल रहा है समुद्र में है जातायात मतंद्रितम जल निधेर न अभी भी विश्राम नहीं है चल रहा है देखो ये जो लहर चल रहा है इसके बाद ये जो एक एक पुराण में कितना कितना पुराण में कौन कौन पुराण में कितना कितना श्लोक है इसका वर्णन है हम वर्णन करने का समत नहीं है भागवत जी मा में महा में अठारह श्लोक है इतना जान लो इसके बाद सिद्धांत तो है सर्वो वेदांत स्वारंभागवत्यमृत तिप्त नान साति कचित जो भागवत रसपान कर लिया उसको किसी भी दूसरा रस में कोई रुचि नहीं होता होता है निम्न यथा गंगा देवा अच्छु तो यथा वैष्णवा यथा पुरा शंभु पुरादम भागवत हैं हाँ भागईद भागवत पुराणम श्रीमद्भागवत यद वैष्णवानम धनम आजद वैष्णवानम यस्मीन ज्ञानम परम गीयते आजदवास्पंसमेकमल ज्ञान विराग भक्ति सहित नैषकमिष्कृत तक्षिणन तक्षण न सुपटनो रो भक्त विमुचे नर ऐसा क्या किया भागवतम क्याखिया श्रीमद्भागवत पुराणमल वैष्णव प्रियन पारमहसमेकमल ज्ञान परम भक्त सहितम निष्कर्मम अविस्कृतम तत भक्ता तुम्हारा होगा नहीं नहीं अगर ठीक से सुना तो नहीं तो हम क्या करें तु तुद्यम विमल कम सत्यम परम धीमह सत्य परम धीमि नमस्म भगवती वासुदेवाय साक्षिणे जीपया कस्म व्याच मम क्षे योगेन्द्राय नमस्म शूकाय ब्रह्मिणे संसार सर्पद जो विष्णुरात ममु मुच भवे यथा भक्ति पादस्तवते तथा यतो प्रभु यही प्राथना ठाकुर जी की भवे भवे बोलो भवे भवे यथा भक्ति पादस्तवयायते तथा कुरु प्रभु नाम यस्सु कुरसदेशम यु प्रभुनाम संकर्तनम यो सर्वपापनासनम प्रणामुक्ष तंग नरम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरी राम हरी राम राम राम, राम हरी हरी बान छगल पुत्र के पास सिंधु भति तान पानी भविष्णव्यो नमो नम